शिवपुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा वह तीनों लोगों की सारभता सुंदरी थी उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया यह देख लोग लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया नारद तदनंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के लिए दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए तत्पश्चात मैंने उस विनयशिला बालिका से कहा सती जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी ही कामना है उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो शुभे जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में न तो ग्रहण कर सके हैं न करते हैं और न भविष्य में ही ग्रहण करेंगे वही भगवान शिव तुम्हारे पति हों वे तुम्हारे ही योग्य हैं दूसरे के नहीं नारद सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा फिर उनसे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझ गोद में उठा लिया इस प्रकार कुमारोचित सुंदर ढीला विहारों से सुशोभित होती हुई भक्तवसला सती जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी कौमारावस्था पार कर गई बाल्यावस्था बिताकर युवा युवावस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं तब उनके मन में यह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा करती रहती थी अतः पिता के मनोभाव को समझकर वे माता के निकट गई विशाल बुद्धि वाली सती रूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वीरणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी माता की आज्ञा मिल गई अतः पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की आश्विन मास में नंदा प्रतिपदा षी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक गुड़ भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजा कर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी। मार्ग मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल और उपजाव और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का नैवेद्य लगा वे शिव की पूजा करती थी माघ की पूर्णिमा को रात में जाग जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थी